सहनाबतो सहनो भुन सह वी तेजस्विनावधीतमस्तु वह तेजस्विनावीतमस्त मेष शांति शांति हाँ जी नमस्ते हाँ जी पो जी हाँ जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षोण से, से कालवाएं केवल रूप की दृष्टि मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं की रूप नेत्र से प्रत्यक्ष तो होता ही है और प्रत्यक्ष में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप को लिया जाता है ठीक है उसके बाद रूप फिर उसके बाद रस को लिया जाता है उसके बाद गंध लिया जाता है स्पर्श को सबसे अंत में ले रहे हैं क्योंकि वो गौण है गौण का मतलब यहाँ पर है आ, उस रूप में उसका ग्रहण नहीं किया जा रहा है सबसे ज्यादा व्यक्ति लोग जो अधिकांश जो प्रत्यक्ष करते हैं वो सबसे पहले रूप का प्रत्यक्ष करते हैं यानी रूप प्रधान है प्रत्यक्ष करने में नेत्र प्रत्यक्ष हो सबसे पहले रूप को लिया जाता है प्रत्यक्ष में सबसे पहले ग्रहण करते रूप का फिर उसके बाद रस का ग्रहण करते क्योंकि सबसे ज्यादा रस का प्रयोग करते हैं लोग उसके बाद गंध का करते हैं स्पर्श का बहुत कम होता है उसी रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है का मतलब सबसे अंत में ग्रहण कर रहे हैं क्यूँकि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब नेत्र प्रत्यक्ष ना होना वो, वो तो बचा इसलिए तो कह रहे हैं उसको तो ये तो अप्रत्यक्ष वो तो है मैं मना नहीं कर रहा हूँ अप्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर ऐसा अप्रत्यक्ष नहीं है जो रस का प्रत्यक्ष होता है रस वाले पदार्थ नेत्र प्रत्यक्ष भी होते हैं और गंध जो प्रत्यक्ष होता है उस गंध वाले पदार्थ नेत्र प्रत्यक्ष भी होते हैं पर ये जो स्पर्श है वो स्पर्श नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है जिन द्रव्यों में स्पर्श है वो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता तो है, है जो वो से प्रत्यक्ष होते जो रस वाले पदार्थ होते स्पर्श वाले जो पदार्थ होते, होते हैं पर स्पर्श वाला पदार्थ जो स्पर्श मुख्य रूप से जो वायु का माना जाता है वो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है उसी को ये ध्यान में रख करके कर नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो पदार्थ का नाम नहीं लिया अप्रत्यक्षत्ववाद का वो नेत्र प्रत्यक्ष जो आगे चल के वायू जो, वायू में जो स्पर्श है उसको भी अप्रत्यक्ष बोला जा रहा है अदृष्टिंग ही कहा जा रहा है उसको नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होता यही कहा जा रहा है उसी दृष्टिकोण से वहाँ पर उन्होंने लिया है की हाँ जी लेकिन जो ये है तो मेरे वो अप्रत्यक्ष इसलिए कहना चाह रहे हैं ना क्योंकि वायु तो नेत्र प्रत्यक्ष होता ही नहीं है वायु का ही तो मुख्य मा गुण मानते हैं ना स्पर्श गुण स्पर्श का मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ लेकिन वैसे स्पर्श गुण वायु का मुख्य गुण है ऐसे ये मान करके चल रहे हैं और वो वायु का मुख्य गुण होने से जिस वायु में वह स्पर्श है उस द्रव्य का प्रत्यक्ष आंक से नहीं होता है ऐसा मान करके ही ये अप्रत्यक्ष कहा क्योंकि वायु को भी तो अप्रत्यक्ष कह रहे ना अदृश्य अदृश्य कहा जाता है वायु को अप्रत्यक्ष कहते हैं उसको यानी नेत्र प्रत्यक्ष वायु का नहीं होता है इसी रूप में स्पर्श को ले रहे अथवा अप्रत्यक्ष अगर आपको इतनी समस्या आ रही है तो परिशेष न्याय से अंत में लिया जाता है ऐसा अर्थ तो भी ले सकते हैं आप अगर आपको यह अप्रत्यक्ष वाला कथक खटक रहा है तो आप उसको परिशेष न्याय से अंत में स्पर्श का होता है ऐसा भी ले सकते हो व्यक्ति का अपना अपनी दृष्टि है उसको अप्रत्यक्ष मानते हैं स्पर्श गुण जिसका है वो द्रव्य अप्रत्यक्ष ही मानते हैं इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कहा है छठा सूत्र हाँ जी, तो जी जल तो के साथ उसके जो जो तो वो समानता समानता तो ये बताने का क्या है क्योंकि जो आप के अंदर था इसी प्रकार सर्पी जतु मधु मतुत, मधु में भी रूपत्व नहीं वो नहीं ले रहे हैं द्रवत्व के साथ में समानता अधिकार है बस क्योंकि जल का जो मुख्य विशेष जो गुण है द्रव, द्रव के रूप में होना स्निग्ध गीलापन के रूप में होना ये मुख्य कारण तो द्रव के साथ यहाँ पर समानता दिखा जैसे द्रव, जल में द्रवत्व है वैसे इनमें भी द्रवत्व होता है अग्नि संयोग से बस ये इतना समानता अधिकार है वो सबको दिखाना उद्देश्य नहीं यहाँ पर द्रव के साथ में समानता दिखाना उद्देश्य है क्योंकि जल द्रव द्रव के रूप में रहता है नहीं नहीं नहीं जलीय प्रधान नहीं जल के साथ समानता रखते हैं बस इतना ही बताना चाह रहे जल के साथ समानता रखते हैं बस इतना ही कहना चाहते हैं समानता रखने से वो नहीं होते और मैंने सर्च करके भी देखा था उसका पारा का वो उसको धातुओं में ही गिनते हैं आधुनिक लोग भी धातुओं में गिनते हैं धातुओं में, में गिनते हैं मतलब पार्थिव मानते हैं क्यों मानते हैं वो कुछ पता नहीं पार्थिव मानते मतलब वहां पर इस तरह का पार्थिव नहीं है मतलब वो एलिमेंट्स जितने गिनाए हैं उनमें वो धातुओं के अंतर गिना जाता है और धातुओं को वैशेषिक दर्शन में धातु ये वैशे सिद्धांत में उसको पार्थिव मानते अब क्यों मानते ऐसा कोई आता नहीं और वो निश्चित तापमान के कारण से वो द्रव में रहता है अगर वो तापमान बहुत कम हो जाता है फिर वो भी जम जाता है हाँ जी दा, सब धातुओं को तेजस माना है पार्थिव पार्थिव हाँ पार्थिव पदार्थ हैं ना ये सारे धातु सब क्या तो तो के हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात आप जो कहना है तेजस का मतलब वो आग्ने तेजस प्रधान है इसमें तेज प्रधान है इन धातुओं में ये ऐसा मानते हैं क्यों मानते हैं इसका कोई कारण नहीं हमारे पास में हाँ जी हाँ पारा में भी मानते हैं लोहे में भी मानते हैं तेजस तेजस का मतलब इसमें ते, इसको तेजस प्रधान मानते हैं तो पार्थिव है लेकिन इसमें तेज प्रधान है ऐसा मानते हैं जो वही वही तो वही तो तेजस तो उसी के नाम से क्या क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं यानी आप ये कहना चाहते हैं पृथ्वी क्या नहीं है ये पार्थिव नहीं है ऐसा नहीं मेरे को समझ में आता है नहीं, नहीं वो तो ठीक है यहाँ तेजस प्रधान लिखा है मेरे को मैं माना नहीं कर रहा हूँ तेजस नहीं है ये नहीं कहना चाह रहा हूँ तेजस क्यों मानते हैं इसका समाधान मेरे पास नहीं है मेरे पास क्या मतलब पता ही नहीं है इसका क्यों ऐसा मानते हैं लोग इसके पीछे कोई कारण नहीं दिया है वो तो ये कहते हैं इसलिए सिद्धांत में ये मानते हैं जितने भी पदार्थ है वैशे सिद्धांत वाले चलिए तेजस, तेजस मान लीजिएगा <coughs> एकत्व दिखता है इसमें नहीं वही नहीं तो तो एक नहीं हो रहा है वहाँ पर वहाँ मतलब उससे अनुमान हो रहा है ये एक वायु ये दूसरी वायु तीसरी वायु है ऐसे इससे पता लग रहा है कैसे अनुमान हो रहा है दूसरे पदार्थों के कारण से मतलब इधर से वायु आई है और इधर से भी वायु है और दोनों वायु टकरा गए टकराने से वहां उस वायु में रहने वाले जो पदार्थ ऊपर उठ रहे हैं उससे अपने को पता लग रहा है कि इधर से वायु आई एक वायु इधर से दूसरी वायु है ऐसा और इधर से भी आती हुई इधर से भी आती हुई हमको स्पर्श भी हो जाता है अगर हम वहा खड़े रहे तो हमको स्पर्श में स्पर्श से तो पता भी लगता है स्पर्श से स्पर्श से पता लगता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो दिखता है मेरे को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो अनुमान होता है वहां पर भी एकत्व का भी अनुमान होता है, पर। और दिखता है।, तो दिखता है उसमें तो बात ही नहीं है वो ये वो तो प्रत्यक्ष होता है द्रव्य आश्रित द्रव्य द्रव्य के आश्रित से वो एक भी दिखता है कौन सा एक स्पर्श किसी भी वस्तु का किसी द्रव्य का आपको एक स्पर्श हुआ हाँ। एक द्रव्य भी दिख रहा है आपको ये एक द्रव्य है हाँ इसमें एक तो दिख रहा है हाँ दिख रहा है द्रव्य का स्पर्श हुआ ये जो स्पर्श एक हुआ देखिये दूसरे द्रव्य से दूसरा स्पर्श हुआ इसमें भी एक स्पर्श दिख रहा है इसमें भी एक स्पर्श दिख रहा है आप ये कहना चाहते हैं स्पर्श गुण में स्पर्श गुण है ये नहीं होता है स्पर्श गुण है स्पर्श फिर आप ठीक है स्पर्श गुण में एकत्व नहीं होता है ये इस, इस बात को वो जो जैसे इस द्रव्य का स्पर्श हो गया ठीक है ना ये स्पर्श हो गया इस द्रव्य का है क्योंकि ये एक द्रव्य है इस एक द्रव्य के साथ स्पर्श भी और एक संख्या भी है एकत्व भी है वो स्पर्श में नहीं होता है याद रखना इस द्रव्य के आश्रित है वो एक भी इस द्रव्य के आश्रित है और वो स्पर्श भी इस द्रव्य के आश्रित है और दूसरे गुण जितने भी होंगे वो सब इसी द्रव्य के आश्रित होंगे वो सब इस द्रव्य में रहेंगे द्रव्य में तो कितने ही गुण रख सकते आश्रित हमको प्रत्यक्ष हो रहा है उसका और द्रव्य अगर अप्रत्यक्ष है तो उसके गुण भी अप्रत्यक्ष ही रहेंगे ये नियम है जैसे आत्मा को हम एक मान रहे जैसे एक आत्मा है तो उसके एक उस आत्मा के साथ एक संख्या भी आत्मा के साथ ही रहता है आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो एक संख्या भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमको वो भी अनुमान से जय करके प्रत्यक्ष होने वाले जो जो द्रव्य से से प्रत्यक्ष होते हैं उन द्रव्यों के आश्रित जो गुण होते हैं वो भी प्रत्यक्ष होते चाहे वो जो भी गुण हो आप संयोग को ले लो एक संख्या को ले लो पृथकत्व को ले लो आपको आधार द्रव्य को मानना होगा द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है तो द्रव्याश्रित वो गुण भी प्रत्यक्ष होगा केवल गुण तो प्रत्यक्ष होते नहीं ना द्रव्याश्रित ही प्रत्यक्ष होते हैं हाँ जी ठीक है रूप में प्रत्येक रहा है अब एकत्री तो ठीक एक है जी। उसके अंदर अन्य गुण रह नहीं सकता अर्थात रूप गुण उसके अंदर रह नहीं सकता और हमें उपलब्ध हो है कैसे हो सकता है एक तो गुण तो द्रव्य के आश्रित उपलब्ध हो रहा है जी जी एक हाँ जी हाँ जी आश्रित उपलब्ध हो रहा है एक गुण है जी द्रव्य आश्रित होकर के उपलब्ध हो रहा है उपलब्ध हो रहा है उसमें रूप गुण होना आवश्यक है जब जब रूप गुण होगा तभी आप दिख सकता है कौन चीज कोई सी भी चीज हो रूप दिखेगी हाँ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं ना, है ना मैं मना एक कर तो सकता।, हाँ, सकता।, सकता है ना उसमें क्या आपत्ति है द्रव्य दिख रहे हैं तो एक भी दिख रहा है द्रव्य के अंदर रूप गुण है इसलिए पहले इस बात को समझ लीजिएगा द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है गुण के साथ में द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना जाता है जो द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जा रहा है तो उस द्रव्य में रहने वाले एकत्व का भी प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं तो आप इसका पता कैसे लगाओगे एक है या दो है आप बताइए आप अगर एकत्व <tart> का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो आपको पता लग कैसे लगेगा कि एक है या दो है संख्या भी तो पता लगेगा ना आपको ये एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है आप कैसे कहेंगे वेदनिष्ठ जी को एक है या दो है पांच है बताओ आप उसका भी प्रत्यक्ष ही मानते हैं जिस तरह का तरह इस तरह इस तरह हाँ जी प्रत्यक्ष होता है द्रव्य का जहाँ द्रव्य प्रत्यक्ष होता है तो उस द्रव्य का काश्रित तो ये गुण भी प्रत्यक्ष होते हैं इसके अलावा आपके पास और कोई उत्तर ही नहीं है होते हैं तो इसे ये कैसे निकलता है कि कर्म भी प्रत्यक्ष होता है अब कर्म को छोड़ दीजिए पहले इसको समझ तो लीजिए तो हाँ तो जैसे वो प्रत्यक्ष होता है वैसे उसका क्रिया भी उसके साथ प्रत्यक्ष जैसे सा, एक संख्या प्रत्यक्ष हो रही है गुण प्रत्यक्ष होने तो गुण, गुण और द्रव्य का अविनावी संबंध है क्योंकि उसमें भी क्रिया और अविना कर्म का समवाय कारण द्रव्य तो है कैसा भी ना वो संबंध नहीं कह रहे हैं नहीं ऐसा कोई नियम नहीं ऐसा कोई नियम नहीं जो रहेगा वो दिखेगा जब तक रहेगा तब तक ही दिखेगा जब तक रहेगा तब तक दिखेगा ऐसा कोई थोड़ा नहीं है कि जब तक द्रव्य रहेगा तो उसका क्रिया भी दिखता रहेगा क्योंकि द्रिव क्रिया तो उत्पन्न होती है जब उत्पन्न होती तब दिखेगी जब नहीं है तब नहीं दिखेगी मैं केवल स्थिर हूं अब उसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही है तो क्यों क्रिया दिखाई देगी जब मैं ऐसे ही तब दिखाई देगी नहीं जब वहाँ पे कर्म होता है जी कहीं पे भी कर्म हुआ आ, तो आपको ये नहीं पता लगता है कि इतने सारे कर्म हो गए। आपको केवल इतना पता लगता है कि ये द्रव्य यहाँ से हिलकर कैसे हुआ है ये या ये द्रव्य यहाँ से यहाँ पहुंचा है उससे फिर आप गति का अनुमान कर लेते हैं लेकिन वहाँ आपको ये नहीं पता लगा आप कि प्रत्यक्ष है तो बताइए की कि वहाँ कितने कर्म हुए ये तो पता नहीं लगता है कितने कर्म हो गए पर क्यूँकी कर्म तो क्षण है और उसमें कहीं सारे कर्म हुए तो कर्म तो मैं दिखते नहीं कितना तो किस तो कि कारण से हो रही है कर्म के कारण से तो हो रही है कर्म तो प्रत्यक्ष ही मानते हैं वहाँ पर कर्म के कारण सेना कर्म के कारण से स्थान्तर प्राप्ति जो हो रही है उससे हम कर्म के कर्म का अनुमान कर रहे यदि कर्म प्रत्यक्ष हो रहा है पता होना चाहिए कितने कर्म हो गए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई तो जरूरी नहीं गुण प्रत्यक्ष हो तो रहा था आपको पता है इसमें एक गुण तो है एक संख्या पता है ऐसा कोई नियम नहीं है जो दिखना वाला है बिल्कुल वहाँ पंखा यहाँ से वहाँ घूम रहा है लेकिन इतनी गति तीव्र होती है उसका सब कर्मों का थोड़ा प्रत्यक्ष होता है ये तो आपने का उदाहरण दे दिया किसका उदाहरण दिया वो तो साध्य है चाहे असाध्य है क्योंकि कर्म जो है उस उसकी जितने कर्म क्रिया होते हैं वो इतनी तीव्र गति होने से वो कर्म सारे का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए वो एक गोल चक्र हमको लगता है गोल चक्र तो प्रत्यक्ष होता है, वो में पता लगता है कि ये ये है, ये इतना है ये एक है दिखाई दिखा तो एक संख्या लगा उसके लिए दो दिखे दो लगा दी इसी प्रकार कर्म दिख रहा है संख्या लगानी पड़ेगी एक कर्म हुआ दो कर्म हुआ वो तो उसकी गति तीव्र होने से उनका पता नहीं लगता तीव्र गति के कारण से सब कर्मों का पता नहीं लगता वो गोल चक्र दिखता है बस केवल हमको जिससे पंखा घूम रहा है तो वो गोल चक्र के रूप में दिखता है वो बारी बारी से आ रहा है लेकिन गति तीव्र होने के कारण से वो बारी बारी से हमको दिखता नहीं है ऐसे ही कर्म भी बहुत क्षणिक मतलब बहुत तीव्र गति से चल रहा है तो अनेक कर्म हो गए कितने कर्म हो गए वो नहीं दिखता लेकिन कर्म तो दिख रहा है खैर वो छोड़ दीजिएगा उस कर्म को आप कर्म को लेकर के विचार मत करिए आप मेरे से प्रश्न मत करिएगा उसको आप कितना ही बोलेंगे क्योंकि जब आपने सिद्धांत बना लिया है उसके बारे में फिर बात मत करिएगा आगे चलिए और जो पूछना पूछिएगा इसके अतिरिक्त हाँ जी हाँ जी मैं नाना जी का बोल होता है हाँ जी दो भाइयों के मिलने से नाना जी का बोल हाँ जीने की उसमें नाना है अच्छा हाँ तो आपने पृथ्वी का लेकिन यहाँ पर उदय जी ने इसकी भूमिका से इस तरह से प्रारंभ किया है और भाष्य में पूरी तरह से स्पष्ट किया है की पृथ्वी का नाना क्या क्या लिखा है शिष्य जिज्ञासा करता है क्या आकाश की तरह वायु एकमात्र इकाई है या पृथ्वी आदि की तरह अनेक खंडों वाला है तो उत्तर में फिर सूत्र देते होंगे फिर कि वायु अनेक खंडों वाली है। एक हुए दूसरा भाष्य में भी उन्होंने लिखा है यद्यपि यद्यपि परमाणु से द्वे, क्रम द्वारा वायु के अनुकूलमान स्थिति में आने से वायु का तो पृथ्वी आदि के समान है। ठीक है वो वो पृथ्वी को खंड खंड मान कर के अनेक बता रहे हैं ऐसे जल को भी खंड खंड अनेक बता रहे हैं। ऐसे ही अग्नि को खंड खंड बना के अनेक बता रहे हैं। ऐसे वायु को भी मान रहे हैं। तो उस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं मैं भी मान लूंगा मैं भी मान लूंगा मतलब खंड कर देंगे न जैसे पानी अभी एक है उसका विभाग कर दिया तो दो हो गए खंड हो सकते हैं इसके पृथ्वी के खंड हो सकते हैं जल के भी खंड हो सकते हैं ऐसे ही अग्नि के खंड हो सकते हैं वायु के भी हो सकते हैं तो सूत्र की भी अगर हम से तो तो पर हाँ तो ठीक तो, है तो तो में भी हाँ लगा लो ना उसमें तो आपत्ति नहीं उस दृष्टि में खंड खंड मान करके मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ नहीं सभी का हो सकता पर यह सूत्र वायु के प्रसंग में इसलिए वायु के लिए मानेंगे हाँ लगाओ आप किसी में जिसमें जिसमें खंड हो सकते उसमें अनेकत्व आएगा ना ईश्वर में खंड नहीं हो सकते आत्मा में खंड नहीं हो सकते ठीक है ना उसमें नहीं मानेंगे और जिस जिसमें खंड हो सकते उसमें अनेक है उसमें कोई आपत्ति नहीं जिसमें अवयव हो तो उसमें अनेक खंड हो ही सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी आगे हाँ जी आप कुछ कह रहे जैसे आप जल के खंड होते हैं ऐसा है अग्नि है ना लपटे हैं उस लपटे को अलग कर दो तो एक लपटे इधर हो गए एक लपड़ा इधर हो गए तो दो हो गए दो खंड हो गए उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है एक करने का कुछ हम करते नहीं करते। वो एक अलग बात है खंड होते नहीं होते हैं इसका उत्तर दीजिए आप खंड होते नहीं होते हैं हाजी हाँ तो हो जाएंगे ना उसमें कोई बात नहीं हाँ जी, ये बंद हो गए क्या देखना तो जो है, इतना है पर, हाँ जी उसको आ, है, पर है, हाँ जी महासागर में जाति के रूप में एक हो जाएगा इसमें कोई आपत्ति नहीं है जब व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो अनेक हो जाएंगे जब आप एक आ, लोटे में पानी लाइएगा उसको दो ग्लास में डाल दिए तो अलग अलग हो गए ना दो खंड हो गए तो दो पानी हो गया इसमें तो कोई आपत्ति नहीं जाति के रूप में एक है तो हमें सब चीजों को अलग अलग मानने का प्रयोजन क्या है? हैं। अलग-अलग रूप मान्य में को हाँ जी चाहते हैं और इस क्या चाहते हैं। इसमें ये यही बताना चाहते हैं आयु एक के रूप में इकाई के रूप में नहीं है अनेक के रूप में ये बताना चाहते हैं जैसे आत्मा एक है ना उसमें खंड नहीं है अनेक नहीं है वो आत्मा आत्मा एक ही पदार्थ है उसमें खंड नहीं हो सकते ऐसा वायु नहीं है वायु अनेक है उसमें अनेक खंड हो सकते है ये बताना चाहते हैं अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं जैसे पानी भी अलग अलग प्रकार का होता है खारा पानी है आ, मीठा पानी है ऐसा हल्का पानी है भारी पानी है ये ऐसा हाँ जी और चले आ, आगे को के नहीं प्रसंग वायु का चला वायु का बताया है हाँ जी बोलिए सूत्र संख्या 18 हाँ जी यहाँ पर संज्ञा कर्म दो दो है तो यहाँ सूत्र संख्या उन्नीस में भी संज्ञा और कर्म तो कई ने संज्ञा को नाम कर्म से जोड़ा है और कर्म को उन्होंने अलग, अलग अलग भी बोला है हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। कर्म को पदार्थों का ज्ञान उस तरह से देते हुए उन्होंने नहीं मतलब उन पदार्थों के जो अलग अलग कर्म होते हैं कर्तव्य का कर, आ, उनका, उन, उन पदार्थों तो के कर्म जैसे आत्मा के अलग कर्म है ठीक है ना? परमात्मा के अलग कर्म है मन के अलग कर्म है इस तरह का आ, तो कोई आपत्ति नहीं दोनों दृष्टि से ले सकते हैं नाम भी ले सकते हैं और उनके कर्म भी ले सकते हैं जो उनके जो जो कर्तव्य है उनको इनका निर्धारण ईश्वर ने किया है संजय कर्म से यहाँ पर अगर केवल नामकरण ले सकते हैं नाम रखना हाँ जी हाँ जी विवक्षा के ऊपर है हाँ जी और चले कहा अच्छा बीसवा से आकाश विषय अब आकाश का विषय लिया जा रहा है बोलिएगा निष्क्रमणम प्रवेशनम, प्रवेशनम, प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम श्यू को देखिए दृष्ट वस्तु नो बहिर्गमनम यस्माती तथा यवेशनमती दृष्ट वस्तु न जो दिखने वाला पदार्थ है ये कुर्सी लगा दीजिएगा था अच्छा ठीक है दृष्ट वस्तु जो प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थ हैं वो पदार्थ बहिर्गमनम बह, बहिर्गमन का बाहर निकलना किसी वस्तु का आना बाहर की ओर आना यानी अपनी ओर आना यस्मात बहुत जिससे होता है तथा यस्मिन निवेशनम् बहुत किसी दृष्ट वस्तु का किसी में प्रवेश हो रहा होता है इति इस प्रकार से दृश्य वस्तु नामता प्रविशत अवकाश ग्रहणम दृष्ट वस्तु जो है प्रत्यक्ष होने वाला निष्क्रामत प्रविशत निकलने निकलने वाला पदार्थ निष्क्रामता होगा प्रविशतः या प्रविष्ट होने वाला पदार्थ निकलने वाला पदार्थ प्रविष्ट होने वाले पदार्थ का अवकाश ग्रहणम वहां अवकाश का ग्रहण होता है मतलब वहां उसको अवकाश देने कोई अवकाश दे रहा है वहां पर उसका ग्रहण होता है मतलब कोई स्थान दे रहा है तभी वो निकल सकता है और कोई स्थान दे रहा है तभी वो प्रवेश कर सकता है ये कहना चाह रहे आकाश से लिंगम ये आकाश का लिंग है मतलब किसी पदार्थ को संकेत कर रहा है यानी कोई स्थान दे रहा है तभी तो निकल के आ रहा है अगर कोई स्थान ना दे तो निकल ही नहीं सकता अगर कोई स्थान नहीं दे रहा है तो प्रवेश ही नहीं कर सकता मतलब किसी को अंदर जाना है तो अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि कोई स्थान ही नहीं दे रहा है और निकल रहा है तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि निकलने का स्थान नहीं दे रहा है कोई अगर स्थान दे रहा है तो कोई स्थान देने वाला है इसका पता लगता है उसको ये इंगित करता है चिन्हित करता है इसलिए कह रहे हैं आकाश लिंगम ये आकाश का लिंग है लिंगते ये न तत्धकम लिंग्यते न जिससे लिंगित तो होता है जिससे ज्ञात होता है तत्साधकम उसको सिद्ध करता है वो वो क्या है आकाश आकाशो तो। तो ही अवकाशम प्रयचती आकाश ही स्थान देता है किसी को निष्क तो। निष्क्रमितुम प्रवेशुम च दृश्य पदार्थ आया निकलने के लिए प्रवेशुम प्रवेश करने के लिए दृश्य पदार्थ दृश्य पदार्थ के लिए दृश्य पदार्थ तो के लिए प्रवेश करने के लिए निकलने के लिए वो आकाश स्थान देता है यही पता है कि ये आकाश का लिंग है या मतलब किसी पदार्थ को इंगित करता है तो वो कौन है पदार्थ तो वो आकाश है ऐसा हाँ जीकाश्रवकाश अवकाश में ग्रहण हो रहा है स्थान देना गृहित हो रहा है कैसे गृह हो रहा है कैसे गृह हो रहा है अब ये पदार्थ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ जगह खाली है तभी यहाँ आ रहा है जी खाली जगह दिख रही है ना? का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तभी ये आ रहा है इससे अनुमान होता है अनुमान होता है इससे ना कि वो वहां वो दिख रहा है वो दिख रहा है का मतलब वो कोई रूप है अब ये कहना चाहते हैं वो ऐसा नहीं है अब रूप को लेकर के एक दिमाग में बिठा दिया बस जिसमें रूप होता है ठीक है ना ठीक है अच्छी बात है हो गया स्पष्ट आप जो कहना चाह रहे हैं हाँ? मतलब वो खाली है ऐसा आपको पता नहीं लग रहा है अगर खाली नहीं है तो ये आया कैसे यहाँ पर खाली था तभी तो ये यहाँ पर आया हम <laughs> ये नहीं कहना चाह रहे हैं आपको आंखों से दिखने लगा मतलब ये दृश्य वस्तु जो है ये दिख गया आपको यहाँ आ गया इसका मतलब इसलिए आया यहाँ खाली था अवकाश था तब आया ऐसा खाली तो में रहा था रहा। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको ठीक है तो मैंने नहीं समझ में आया आप बोलेंगे फेरे, मैं फेरे बोलेंगे। अच्छा अच्छा थी। ठीक है हाँ जी हाँ जी चलें हाँ सूत्रार्थ करते हैं कहा गया बीसवा दृश्य पदार्थों का हाँ जी बीस बात दृश्य पदार्थों का निकलना दृश्य पदार्थों का निकलना प्रवेश होना आकाश को सिद्ध करते हैं क्या जी स्वतः सिद्ध है इसको वस्तु का आश्रय लेना होने के हाँ तो फिर और कैसे लेंगे आप किसी को सिद्ध करने के लिए तो किसी को आश्रय तो लेंगे ना स्वतः नहीं हर कोई वस्तु तो स्वतः प्रवान नहीं होती है किसी के आश्रय से ही सिद्ध किया जाता है हाँ जी तद दूषयती पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष के द्वारा इस बात को दूषित किया जा रहा है यानी खंडित किया जा रहा है बोलिए तद अलिंगम एकद्रव्यवाद कर्मण हा। हाँ जी वो ये कहते हैं तद अलिंगम निकलने वाला द्रव्य और प्रविष्ट होने वाले द्रव्य आकाश को सिद्ध नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कहते हैं कर्मना एक द्रव्यवाद कर्म एक ही द्रव्य आश्रित रहता है अनेक द्रव्य आश्रित नहीं होता है और एक कर्म को लेकर के आप दोनों पदार्थों को सिद्ध कर रहे हो यह पूर्व पक्षी का कथन है पकड़ में आ रहा है वो क्या कहना चाहता है मतलब निकलती हुए मतलब कर्म के द्वारा ना वह कर्म प्रत्यक्ष हो रहा है प्रवेश हो रहा है कर्म दिख रहा है वहां पर उसका प्रविष्ट होना और, और निकलना भी दिख रहा है निकलने वाले द्रव्य का और प्रविष्ट होने वाले द्रव्य कर्म के आश्रय से आप आकाश को सिद्ध कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है कर्म तो एक द्रव्य आश्रित तो होता है और उस एक द्रव्य आश्रित कर्म को आप दोनों द्रव्यों में ले रहे हो अनेक द्रव्य आश्रित थोड़ा होता है कर्म पकड़ में आ रहे ना यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है दृश्य से वस्तु नो ये निष्क्रमणम न लिंगम आकाशस् वो कहता है दृश्य वस्तु जो है दृश्य वस्तु का जो निष्क्रमनम निकलना है या प्रवेशनम जो प्रविष्ट होना ये निकलना प्रविष्ट होना ये आकाश का लिंग नहीं हो सकता क्यों निष्क्रमनम प्रवेशनम खलु कर्मा ये निष्क्रमण यानी निकलना या प्रविष्ट होना यह तो कर्म है तत् एक द्रव्यवर्ती वो एक ही द्रव्य में रहने वाला कर्म है निष्क्रामती प्रवेश च वस्तु वर्तमान सत् निकलने वाला या प्रविष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो एक ही पदार्थ है तो वस्तुनि वर्तमाने सत वो एक ही वस्तु में वर्तमान है तस्मा निष्क्रामत प्रविशत वस्तु नो भिन्न आकाशस्य आकाश से लिंगम न भविमरहति इसलिए वो कहना चाहता है निकलने वाले या प्रविष्ट होने वाले वस्तु के वस्तु में आ, आ, भिन्न से आकाश लिंगम इस वस्तु से भिन्न आकाश का वो लिंग नहीं हो सकता है निष्क्रामक प्रविशद वस्तु ही तस्य संवाय कारणम न आकाश हा। क्योंकि निकलने वाला या प्रविष्ट होने वाला जो द्रव्य है वही उस कर्म का संवाय कारण है आकाश थोड़ा उसका समवायि कारण है उस कर्म का जिस जो कर्म हो, हो रहा है उस कर्म का समवाई कारण तो निकलने वाला द्रव्य है या प्रविष्ट होने वाला द्रव्य है ऐसा कहकर के वो खंडन कर रहे हैं पकड़ में आ रहा क्या कहना चाहते हैं हाँ जी कहां से हाँ जी कर्म न एक द्रव्य निष्क्रमणम प्रवेशनम खलु कर्मा निकलना प्रविष्ट होना यह कर्म कहलाता है ठीक है ना तत्त्व एक द्रव्यवर्ती वो जो कर्म है एक द्रव्य में रहने वाला है तो निष्क्रामती प्रवेशति च वस्तु निकलने या प्रविष्ट होने वाले वस्तु में वर्तमान ये सत विद्यमान रहता है वो कर्म तस्मात्लिए निष्क्राम प्रविशत वस्तु न निकलने या प्रविष्ट होने वाले वस्तु से पंचमी व्यक्ति का एक वचन भिन्न कर्म भिन्न से आकाश से लिंगम न भवि तुम्हें इनसे भिन्न आकाश का वो लिंग नहीं हो सकता है वो कर्म इसलिए निष्क्रामत प्रविष्ट वस्तु निकलने वाला प्रविष्ट होने वाला जो वस्तु है उस वस्तु का वह वस्तु तस्य समवायि कारण उस कर्म का समवायि कारण है निकलने वाला या प्रविष्ट होने वाला वस्तु ही उस कर्म का संवाय कारण कारण है न आकाश आकाश नहीं है ये कहते हैं निष्क्रामती प्रविशति च वस्तु वर्तमान है सत निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले वस्तु में ही वो कर्म रहता है विद्यमान है आ, उसी उसी द्रव्य में तो कर्म है ना कर्म तो उसी द्रव्य में हो रहा है तो उसी में रहता है वो कर्म चाहे निकलने वाला द्रव्य हो चाहे प्रविष्ट होने वाला द्रव्य उसी में रहता है इसलिए निकलने वाले या प्रविष्ट होने वाले वस्तु से भिन्न आकाश का लिंग कैसे आप कह रहे हो उसका तो हो ही नहीं सकता इसलिए निकलने वाला और प्रविष्ट होने वाला वस्तु ही उस कर्म का समवय कारण बनता है आकाश तो नहीं बनता फिर वो आकाश कलिंग है ऐसा कैसे बता सकते हैं आप ये कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है आ तो कुछ समझ में आ रहा है मतलब आ? से मतलब कहना क्या कह मतलब कहना ये चाहता है पूर्व पक्षी भाई जो निकलने वाली वस्तु है उसमें क्रिया हो रही है तो वो क्रिया जिसमें रहता है उसको सिद्ध करेगा दूसरे को थोड़ा सिद्ध करेगा ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी कर्म को सिद्ध करेगा नहीं वो कर्म उस द्रव्य को सिद्ध करेगा भाई कर्म किस में हो रहा है उस द्रव्य में हो रहा है तो उस द्रव्य का लिंग तो हो सकता है अब द्र... कर्म तो इस द्रव्य में हो रहा है इस क... द्रव्य में होने वाले कर्म से आप आकाश को सिद्ध कर रहे हो आकाश का लिंग बना रहे हो इस कर्म को पकड़ में आ रहे ना ये इस द्रव्य में कर्म हो रहा है तो इस कर्म को लिंग बना रहे हो आकाश को सिद्ध करने के लिए ऐसे कैसे हो सकता है ये कर्म तो इस द्रव्य में है इस कर्म का संवाय कारण ये है इस कर्म का संवाय कारण आकाश थोड़ा है ऐसा कहना चाहता है पूर्व कारण नहीं हाँ ऐसा नहीं मान रहा है, हाँ, है। इसलिए तो ये समस्या आ रही है पूर्व पक्षी तो यही मान करके चल रहा है ना वो ये मान कर के चल रहा है ये कर्म जिस द्रव्य में हो रहा है उसी को सिद्ध करेगा और किसी को नहीं सिद्ध करता हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी। तभी पूर्व पक्षी की बात ये बात मानी जाएगी तभी सिद्धांत खंडन करेगा इसका हाँ जी पकड़ में आ गया प्रश्न तो समझ में आ गया चले हम आगे सूत्रार्थ निष्क्रमण प्रवेशन आकाश के लिंग नहीं हो सकते निष्क्रमण प्रवेश प्रवेशन आकाश के लिंग नहीं हो सकते क्योंकि कर्म के एक द्रव्यवर्ती होने से ठीक है अगला सूत्र देखिए तथा और भी बात कहता है पूर्व पक्षी तो हाँ जी जो कर्म हो रहा है उसका कारण द्रव्य इसका तो कोई तो वो सिद्धांति है वो सिद्धांति बताएं सिद्धांति तो आगे बताएंगे वो तो केवल एक पक्ष को लेकर के खंडन कर रहा है ना पूर्व पक्षी तथा बोलिएगा समवाय अनुकल्प्यते कारणुप्ति वैधर्मिया कहते हैं समवाय कारण तो भिन्नम कारण समवाय कारण से भिन्न कारण समवाय कारण से भिन्न कारण को यहां पर कारण शब्द से बोला जा रहा है तो कारणांतरम अनुकल्प्यते कारणांतर की कल्पना की जाती है अथवा अनुमान्य अनुमान किया जाता है अर्थात भिन्न कारण यानी असमवाय कारण मान लीजिएगावाय कारण से भिन्न असमवाय कारण जो भी है मतलब संवाय कारण से भिन्न कारण कारणांतर अनुमान शक्ति तो कारणांतर अनुमान शक्ति कारणांतर को मानने का सामर्थ्य वहां पर है तस्वैधर्म्यम उसका में है तैधर्म्यम चेत इदम् यत् चलु आकाशो द्रव्यम द्वितीय असमवायि कारण वो कह रहे हैं तस्या वैधर्म्यम उसका वैधर्म्य यानी उससे भिन्न च यह है कि कलु आकाशः आकाशः द्रव्यम भी आकाशरूपी द्रव्य भी द्वितीय असमवायि कारण कारण है कर्मनः भवति कर्म का होता है यह पूर्व पक्षी का है पूर्वपक्षी का है पूरासूत्री पूर्व पक्षी का है हाँ जी पूरा हाँ जी हाँ जी अभी समाधान तो नहीं दिया है समाधान आगे देंगे संयोग आदि असमवाय कारणम भवेद संयोग से वो असमवाय कारण हो जाए कारणांतर अनुकृप्ति को कह रहे हैं ना मान लो ठीक है समवाय कारण भले ना हो असमवा कारण भले हो जाए ऐसा मान करके उसको कारण बता रहे हो ठीक है ना एक कारण तो नहीं मानते आप इसलिए चलो असमवाय कारण हो सकता है ऐसा मानकर के समाधान कर रहे हैं तो संयोग आदि असमवाय कारणम उसका संयोग होने से असमवाण हो जाना चाहिए तथा कारणे कार्य तथा और कारण कार्य प्रति कारण में जो है कार्य के प्रति कारणत्व धर्म रहता है पूर्वतो तो नियत आवर्तते पहले से निश्चित रहता है यदिथित कारण कार्य उत्पद्यते जब कारण की उपस्थिति हो जाती है तो कार्य उत्पन्न हो जाता है क्या कारण और कारण नहीं मान रहा है केवल असंवाण मान रहा है दूसरा असमवाण माना हाँ जी हाँ जी तो ये कहना चाहते है जहाँ पर कारण होता है तो उपस्थित कारणे कार्यम उत्पद्यते कारण के उपस्थित होने पर कार्य उत्पन्न होता है आकाशस्तु तो सर्वकाले सर्वत्र च उपतिष्ठते आकाश तो सभी कालों में सर्वत्र विद्यमान रहता ही है न अ व्यतिरेको अस्ति उस आकाश का व्यतिरेक तो होता नहीं है कहीं पर मतलब वहाँ आकाश नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते पुनः कदाचित कर्म कदाचित अकर्म इति व्यवस्था ना सियात तब तो कभी कर्म हो रहा है कभी कर्म नहीं हो रहा है फिर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए यदि आकाश को कारण आप मान ले तो सदा कारण बना रहेगा क्योंकि आकाश तो कभी आकाश का व्यतिरिक तो होता नहीं है तो सदा आकाश रहता है तो फिर कभी कर्म हो रहा है कभी कर्म नहीं हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा आकाश के रहते हुए वो उत्तर आएगा उत्तर अलग बात है वो इस बात को लेकर के चल रहा है तस्मात अनुकलिप्त अनुमान शक्ते वैधर्म्याशो आकाशो प्रवेशन से कर्मो न कारणम इसलिए वो कहता है पूर्व पक्षी तस्मात अनुकलिप्त अर्थात अनुमान शक्ते इस अनुमान शक्ति से वैधर्म्याद विपरीत से आकाशो च कर्मनो न निष्क्रमण और प्रवेशन रूपी कर्म का कारण नहीं बन सकते आकाश के कारण नहीं बन सकते पुनः आकाशसगत आकाश तो सर्वगत है तत्र से प्रवेशन च कर्मनो नैरत भवितव्यम् यदि कारणम सियाद आकाश यदि आकाश को आप कारण मानते हो तब तो निष्क्रमण प्रवेशन तो सदा होना चाहिए क्योंकि आकाश तो सदा रहता है आकाश का तो व्यतिरेक नहीं हो सकता इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन का कारण निष्क्रमण और प्रवेशन कारण नहीं बनते हैं आकाश को सिद्ध करने में यानी लिंग नहीं बनते हैं, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ अन्य कारण की कल्पना से अन्य कारण की कल्पना से विरोध आने से अन्य कारण की कल्पना से विरोध आने से भी निष्क्रमण प्रवेशन कर्म निष्क्रमण प्रवेशन कर्म आकाश के लिंग नहीं हो सकते ठीक है अब सूत्र द्वयेन उक्तस्य से समाधान दो सूत्रों के द्वारा कयपूर्व पक्ष का समाधान यहां पर तेईसवें सूत्र में किया जा रहा है दोनों सूत्रों का समाधान एक साथ कर रहे हैं सूत्र बोलिएगा संयोगात अभाव कर्मणः कहते हैं निष्क्रामत प्रविशत द्रव्यस्य तद्बिन्नेन मूर्तिमता वस्तु संयोगात संयोगरूप तत्र संयोगप्रतिबंधा त्रकाशे निष्क्रमण से व्यापार कारणत्वस्य अभावात कर्मनो अभावः तो कारण्व कर्मो अभाव निष्क्रमतः प्रवेश द्रव्य निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले द्रवि तद्दिन्न मूर्तिमती मूर्तिमता वस्तुना उससे भिन्न जो मूर्त मूर्तमान मा, वस्तु का संयोग संयोग होने से संयोग रूप प्रतिबंधात संयोग रूपी प्रतिबंध के कारण से तत्र आकाशे उस आकाश में निष्क्रमणस्य प्रवेशनस्य कर्मना कर्मनामण और प्रविष्ट होने वाले कर्म का व्यापारस्य यानी उस व्यापार रूपी कर्म का निरंतर ये अभाव विद्यते निरता का अभाव हो जाता है तत्र आकाशे नतु तत्र आकाशे कारणव अभावात कर्मनो अभावः वहाँ आकाश के आकाशरू कारण के अभाव होने से कर्म का अभाव हुआ हो ऐसा नहीं कर्म का अभाव संयोग के कारण से हो रहा है तस्मा तत्णव आकाश अवकाशदानात् व्यवतिषते ही इसलिए तत्णव उसका जो कारण स्वरूप है वो अवकाश देने से तो रह, रहेगा ही वो अवकाश प्रदान कर रहा है इसलिए वो कारण बन रहा है अथवा दूसरे ढंग से इसका सूत्रकार ऐसा भी समझ सकते हैं कर्मना संयोगात, निष्क्रमनस्य प्रवेशनस्य कर्मण कारणम संवाय कारणम भवतु निष्क्रामक प्रवेश द्रव्यम अब ये कहना चाहते हैं निष्क्रमण प्रवेशन कर्म का कारण यानी संवय भवतु वो कारण बन जाए कौन द्रव्य निकलने वाला द्रव्य प्रविष्ट होने वाला द्रव्य परंतु निष्क्रमता प्रवेश वस्तुनों निष्क्रमण से प्रवेशन वा संयोगस्तु न आकाशव्याहते परन्तु एक चारे हैं, निष्क निष्क्रामत प्रविशत वस्तु निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले कर्म का वस्तु का निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले वस्तु का निष्क्रमण और प्रवेशन रूपी जो कर्म है उस कर्म का जो परिणाम फल है उस फल यानी जो फल है वो संयोग वो संयोग तो न आकाशे व्याहन्यते आकाश में तो वो विरुद्ध नहीं होता है यानी आकाश वहाँ पर कारण तब भी बना रहता है यानी वो आकाश में ही उसका संयोग हो रहा है सतु तत्वी वह आकाश तो वह विद्यमान रहता ही है उक्तम ही प्रशस्त पाद प्रशस्त पाद भाष्यकार ने भी ऐसा माना है शब्द कारण वचनात् आकाशे संयोग विभाग कहते हैं शब्द कारणत्व वचनात् शब्द के कारण होने से आकाश में संयोग विभाग होते हैं तस्मात अभावः कारणत्व प्रतिषेध से अभाव आकाशे आकाश में कारणत्व का प्रतिषेध का अभाव है यानी आकाश कारण बनेगा ही बनेगा ये एक प्रकार का अर्थ कर दिया अथवा अब दूसरे ढंग का अर्थ कर रहे हैं कर्मना संयोगात अभाव कर्मना आकाशे संयोगा संयु सम्योगात समवायात अभावो अस्ति आकाशो न कर्मना न समवाय कर्मना कर्म न कहते हैं कर्मना आकाशे आकाश संयोगात कर्म का आकाश में संयोग होने से सम्यक योगात अच्छे प्रकार से योग होने से समवायात उसमें समवेत होने से अभाव अस्थि आकाश आकाश अभाव वाला है न कर्म न समवायि कारण वो समवाय कर्म का समवायि कारण नहीं है वो आकाश कर्मना न एक द्रव्यवर्तित्व बात बिल्कुल ठीक है कर्म के एक द्रव्यवर्ती होने से कर्म अनेक द्रव्यवर्ती तो है ही नहीं है इसलिए आकाश वहां पर समवाय कारण नहीं है कर्म का परंतु तस्क्रमण प्रवेशन लिंग लिंगत्व फिर भी उस आकाश में निष्क्रमण और प्रवेशन का लिंग मानने में कोई क्षति नहीं आएगी तत्र निष्क्रामते प्रविशते द्रव्याया वहां पर निकलने और प्रविष्ट होने वाले द्रव्य के लिए तस्य अवकाश प्रदान धर्म उस आकाश के द्वारा अवकाश रूपी धर्म विद्यमान होने से यानी वो अवकाश प्रदान करने के स्वरूप से तस्मात निष्क्रमणम प्रवेशनमिति लिंगम आकाशस्य से निरवध्यम इसलिए निष्क्रमण और प्रवेशन जो है ये उस आकाश के लिंग बनते हैं इस ये निरवध्यम इसका खंडन नहीं किया जा सकता हाँ जी आजी। संयोग अभाव कर्मण ये कह रहे हैं समवायत अभावो अस्ति आकाशः आकाश का है वहां पर। पर है। अभाव है वहाँ पर हाँ जी न आकाशीय क्या क्या आकाशे कर्म आकाशो न कर्म कर्म नहीं है कर्म तो ये कहना चाह रहे हैं आ, आकाश वहां आकाश का अभाव यानी वो ये कहना चाहते है समवायकार समवाय कारण का अभाव है ऐसा समवायाद समवायाद आकाश अभाव यानी आकाश जो है समवाय कारण के रूप में अभाव है यानी आकाश संवाय कारण नहीं बनता ये है तो तो रहे क्या कर्मना हाँ? साथ है। आगे है। अभाव तो नहीं वो देखिए कर्मणा आकाशे संयोगात कर्म का आकाश में संयोग होने से ठीक है ना अर्थात सम्यक योगात अच्छे प्रकार से योग होने से समवायात समवाय होने से अभाव अस्ति अभाव है किसका अभाव है? किसका है नहीं आप अभाव से किसको कह रहे हैं आप कर्म का अभाव है तो कर्म का अभाव कह कहकर क्या कहना चाहते हैं नहीं यहां अभाव अस्ति आकाशो न कर्म न कारणम फिर आकाशो न कर्म न कारणम आकाश जो है कर्म का समवा कारण नहीं ठीक है थीके? तो यहां अभावक जो है उस अभाव को ही समवाय कारण नहीं है कहना चाहते हैं हाँ जी अब देखिएगा अथवा कर्मना संयोगात अभाव कर्मना संयोगात कर्म का संयोग होने से अभाव अभाव है किसका अभाव है समवाय कारण का अभाव है ये दूसरा का हाँ जी हाँ जी तीसरा तीसरा अर्थ है तीसरा हाँ तो ए, सबसे नीचे तीसरी पंक्ति अथवा से तीसरी पंक्ति में अथवा जो है ना तो कहते हैं कर्मना आकाशे आकाश संयोगात कर्म का आकाश में संयोग होने से अर्थात सम्यक योगाद अच्छी प्रकार से योग होने से समवायात समवाय संबंध होने से अभाव अस्ति अभाव है वो अभाव क्या है उस अभाव को बोल रहे हैं आकाशो न कर्म संवाय कारणम आकाश जो है कर्म का संवाय कारण नहीं है अभाव अस्ति का मतलब नहीं है अभाव है अर्थात वो कारण नहीं है कैसे कारण नहीं है संवाय कारण नहीं है ऐसा कर्मना एक द्रव्य वर्तित्व क्योंकि कर्म एक द्रव्य होने से हम्म हम्म तो तो तो बोला था था के के किया किया क्या ने उसको कहा आकाश को और ये भाई के के के वो तो पहले पहले का उत्तर दे रहे हैं ना ये तो में में भी भी था जी में था? क्या स्थ? अच्छा परंतु तस् निष्क्रमण प्रवेशन लिंगत्व न क्षति तब भी प्रवेशन और निष्क्रमण में वो लिंग बनता है इसमें कोई क्षति नहीं आ सकती समवाय कारण नहीं है तो है ही स्पष्ट हो गया तो यहां अभावा अस्ति जो है वो कारण का अभाव बता रहे ठीक है अब आगे देखिएगा तत्र निष्क्रामते प्रविशते द्रव्याया निकलने प्रविष्ट होने वाले द्रव्य के लिए तस्य अवकाश प्रदान धर्म उसका अवकाश देना रूपी धर्म होने से आकाश में अवकाश देना रूपी धर्म होने से तस्मात्क्रमणम प्रवेशनमित लिंगम इसलिए निष्क्रमण प्रवेशन ये लिंग बनते हैं आकाश के इसमें निरवध्यम इसका खंडन नहीं कर सकते अवकाश देने के कारण से ये लिंग बन रहे हैं कारण बन रहे इसका खंडन आप नहीं कर सकते फिर कहते हैं विचित्रा सूत्रकृति सूत्रकार सूत्रकार की जो ये सूत्र की संरचना है ये विचित्र है क्या विचित्र है तीन, तीन प्रकार के अर्थ दे रहे हैं तो इसी इस प्रकार से भी कर सकते कितना विचित्र सूत्र बनाया ये कहना चाहते फिर अंत में कह रहे हैं अत्र सूत्र सूत्र शैली विरुद्धम भाष्यम व्यधायी कौन शंकर मिश्रा देवी शंकर मिश्रादी भाष्यकारों ने सूत्र की शैली से विरुद्ध भाष्य किया है क्या विरुद्ध किया है वो तो बताए नहीं बस केवल इतना संकेत किया आजी। हाँ नहीं वो तो ठीक है शंकर है। नहीं बाकी सब में आया सब आएगा आगे अच्छा आएगा हाँ ठीक <laughs> बात <बाकिया। laughs> है तो उन्होंने गलत किया होगा जो भी है सूत्रार्थ ले लें शंकर मिश्रा के रखा हाँ। है।, है क्या अच्छा अच्छा हाँ जी अब क्या करना है उसको ला करके हाँ जी हा जीन सूत्रो नहीं एक ही अर्थ कर लो पता क्या, किसका क्या लोन हाँ लिख लो हाँ जी सूत्रार्थ तो ली संयोग से तो संयोग से कर्म का अभाव होता है संयोग से कर्म का अभाव होता है संयोग से कर्म का अभाव होता है हा जी सूत्र का अर्थ यह है संयोग से कर्म का अभाव होता है पहला सूत्र है हाँ जी पहला सूत्र संयोग अभाव कर्म न हाँ जी ये पहला सूत्र अर्थ है संयोग से कर्म का अभाव होता है वहां आ, आकाश आ, इसमें कोई कारण नहीं है मतलब वहाँ आकाश समवायी कारण है इसलिए आ, नहीं होता है मतलब किसी किसी के द्वारा संयोग होने से कर्म का अभाव हो रहा है आकाश दो है स्थान तो दे रहा है वो स्थान देने का कारण बन रहा है जब कोई निकलने वाला द्रव्य है प्रविष्ट होने वाला द्रव्य है उसका अवकाश दे रहा है इसलिए वो लिंग बन रहा है और वो पूर्व पक्षी ने कहा था कि भई अगर आकाश तो हमेशा रहता है फिर तो कर्म तो निरंतर होना चाहिए निरंतर नहीं होगा था संयोग होते ही कर्म का भाव हो जाएगा ये कहना चाहते हैं सूत्र दूसरा सूत्रार्थ हाँ जी कर्म के नष्ट होने में संयोग कारण बन रहा हाँ, है हाँ कारण बन रहा है ना? तो हाँ जी पहले जब प्रश्न संयोग से कर्म का नाश होने का जब आप कह रहे थे कि मतलब होता तो है लेकिन कर्म का नष्ट होना होता है इसलिए कर्म नष्ट होता है संयोग को आप कर्म के नष्ट होने में हेतु के रूप में नहीं ले रहे थे हाँ नहीं ले रहा था मेरे को पता है जो आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वो मान ही रहे है वहाँ पर भी माना था वहाँ पर भी वो माना था लेकिन संयोग को विभाग को वो कारण भी मान रहे हैं। हाँ ठीक है वो मान लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ तो ठीक है।, तो है कोई दिक्कत नहीं है वहां तो बाश्यकार ने ऐसा हेतु दिया इसलिए मैं उस पर आ, था कि आ, कर्म तो स्वतः क्षणिक है ही क्षणिक मानते भी हैं आज भी मानते हैं अभी भी है, अभी मैं मानता हूँ क्षणिक है और हाँ, वहां एक संयोग भी कारण है ठीक है हमें कोई नहीं है हाँ जी कर्मना संयोगात कर्म का निष्क्रमण कर्मना कारणम संवाय कारणम भवतु निष्क्रामक प्रवेश त्रव्य परंतु निष्क्रामत प्रवेश निष्क्रमशन कर्म न परिणाम फलम व संयोगस्तु न आकाशे ये तो अलग अलग ढंग से वही अर्थ निकलेगा यहाँ पर केवल प्रक्रिया भेद है यहाँ पर अर्थ प्रक्रिया वेद है प्रक्रिया वेद है यहाँ पर अर्थ तो सबका समान ही है ऐसा भी इस रूप में भी कर सकते हैं कहीं संयोग को दिखाते हुए अर्थ लिया है कहीं कारण को दिखाते हुए समवाय कारण को दिखाते हुए किया है लेकिन अर्थ तो वही आ रहा है अर्थ तो वो समान ही आ रहा है मतलब कर्मना संयोगात जो दिया है ना यहाँ पर दूसरा कर्मना संयोग कर्मना संयोगाद में यहाँ संवाय कारण भवतु निष्क्रमत प्रवेश द्रव्यम वो संवाय कारण बले वो हो जाए लेकिन निष्क्रमता प्रवेशनों निष्क्रमण से प्रवेशन से परिणाम फलम वा संयोगस्तु न आकाशे व अन्यते यहाँ पर भी संयोग को ही लिया है दूसरे अर्थ में भी संयोग का लिया है लेकिन संवाय को समझाते हुए लिया है ऐसा ये कह रहे हैं यद वह संयोगात कर्मना संयोगत्मिक है निष्क्रमण प्रवेशन रूपी कर्म का जो कारण समवाय कारण है वो भवतु निकलने वाले या प्रविष्ट होने वाले कर्म का वो द्रव्य समवाय कारण हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं ने ने, ने, ने। है नहीं नहीं नहीं द्रव्य द्रव्य निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले कर्म का वो द्रव्य समय कारण भवतु हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं परंतु निष्क्रमत नि, प्रविशत द्रव्यम वो कारण बन जाए परंतु निष्क्रामता प्रविशत वस्तु निकलने वाले प्रविष्ट होने वाले वस्तु का निष्क्रमन प्रवेशन रूपी कर्म का जो परिणाम है फल है वो तो संयोग है और वो संयोग तो आकाश में होता ही है उसका व्यवधान तो आप नहीं मान सकते उसका व्यतिरिक तो नहीं हो सकता ये कहना चाह रहे यहाँ पर भी संयोग को ला रहे वो संवाय को समझाते हुए संयोग को ला रहे अब अथवा कहकर के करके जो तीसरा अर्थ किया है वहां पर भी संयोग को ही बताया जा रहा है पर वो संयोग का अभाव बताते हुए उसको सिद्ध किया है बस इतना है ये कह रहे हैं शब्द कारणत्व वचनात, शब्द का कारण होने से आकाश को शब्द का कारण माना है तो शब्द कारणत्व वचना शब्द का कारण होने से आकाश में संयोग विभाग होते हैं ये कहना चाह रहे हैं मतलब आकाश शब्द का कारण है ना ये कहना चाह रहे हैं मतलब शब्द शब्द को उत्पन्न शब्द उत्पन्न होता है तो कहां उत्पन्न होता है आकाश में होता है तो शब्द की उत्पत्ति में आकाश कारण है ऐसा है कह रहे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल निष्क्रमद प्रविष्ट द्रव्य का जो कारण आकाश है आकाश के बिना उसमें क्रिया ही नहीं हो सकती क्योंकि वो स्थान देगा तभी क्रिया होगी अगर स्थान ही नहीं देगा तो किसी वस्तु में द्रव्य में क्रिया ही नहीं हो सकती क्रिया का कारण आकाश है इसलिए उसको लिंग बनाया क्रिया के लिए स्थान क्या के लिए चाहिए। वो आपकी विवक्षा भेद है आप द्रव्य के लिए कह सकते हो और क्रिया के लिए भी कह सकते हो कि आपत्ति नहीं उसमें केवल विवक्षा भेद है आप द्रव्य के लिए कहो या क्रिया के लिए आपत्ति क्या आएगी मतलब द्रव्य जब क्रिया करेगी हा? तो उसके लिए अवकाश चाहिए या क्रिया के लिए अवकाश चाहिए इसमें क्या आपत्ति है मतलब क्रिया होने में अवकाश चाहिए नहीं चाहिए बिना अवकाश के क्रिया नहीं हो सकती पकड़ में आ लिए है तो आप ये आपत्ति मांगेगा बिना द्रव्य के क्रिया कैसे होगी कहना चाहेंगे आप वो तो अंडरस्टूड है उसमें क्या आपत्ति है वो तो द्रव्य आश्रित ही होती है क्रिया क्रिया किसी न किसी द्रव्य की आश्रित रहती है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है वो हम कहना नहीं चाहेंगे ऐसा हमारी ये विवक्षा ही नहीं है कि केवल क्रिया के लिए आकाश होता है आकाश की आवश्यकता है बिना द्रव्य कैसा हम कहना ही नहीं चाहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को तो समझना है आपको तो विवक्षा भेद है ठीक है चले जी हाँ जी। <laughs> अच्छा इसका भाव समझ में नहीं आया वो ये कहना चाहते हैं आकाश अवकाश प्रदान करता है बिना आकाश के क्रिया नहीं हो सकती है इसलिए क्रिया जो है आकाश को सिद्ध करने में लिंग बनता है चिन्ह बनता है कारण बनता है प्रमाण बनता है क्रिया से आकाश का पता लगता है बस ये इसका अर्थ ठीक है ठीके? बस इतना ही रखते हैं आज आजी? एक हो जाए अच्छा निष्क्रमण प्रवेश तो खलु अवकाश आकाश सूचके सूचकेत अवकाश निमित्त से आकाश वो तो कहते हैं निष्क्रमण निष्क्रमण प्रवेशनेतु तो और प्रवेशन में यानी निष्क्रमन प्रवेशन रूपी कर्म तो खलु अवकाश अवकाशग्रहण अवकाश देने के कारण से आकाश सूचके भवता आकाश के चिन्ह हो जाए अमेरिका आपत्ति नहीं है यहा क्योंकि अवकाश दान निमित्तम निमित्त आकाश अवकाश देने का कारण बनता है आकाश शब्द खलु आकाश से गुण शब्द तो आकाश का गुण हैीठम आरचय परिभाषा अत्र पीठम आरचयन परिवाशा त्र यहां पर पीठम आरचयन भूमिका बनाते हुए परिभाषा प्रस्तुत करते हैं आचार्य हाँ जी हाँ जी नहीं वो नहीं यहाँ पर यहां से चौबीसवें सूत्र से चौबीसवें सूत्र से यानी वो आधार बना रहे हैं उसको भूमिका बना रहे हैं शब्द को समझाने के लिए आगे शब्द को समझाना है तो कोई भूमिका तो बतानी पड़ेगी इसमें भी आएगा शब्द। हाँ तो आएगा ना शब्द क्यों नहीं आएगा शब्द की बात आएगी हैं आगे कर ही रहे हैं तो वो अलग बात है जब आएगा तब तो देख लेना अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं आप जब जब न्याय दर्शनकार ने शब्द को अनित्य माना है ये कैसे मान सकते हैं तो, यही बोलना चाहूंगा <laughs> और क्या बोलूंगा जब न्याय दर्शनकार इतने अच्छे शब्दों से अनित्य सिद्ध किया है तो आप ये कैसे उसको नित्य सिद्ध करेंगे वो, वो क्या आप, क्या आप आप कहना चाहेंगे जब समान शास्त्र माना है तो वो मानेंगे ही ना शब्द को भी ठीक है कोई बात नहीं हाँ निमित्त कारण नहीं।, नहीं कह रहे निमित्त मतलब ये निमित्त शब्द कारण शब्द के लिए मतलब तीन कारणों में निमित्त कारण है ऐसा नहीं कहना चाह रहे मतलब नित्तमि कारणम यानी कारण बनता है आकाश हम्म हाँ जी बोलिए कारण गुण गुणपूर्वक का कार्य गुणो दृष्ट कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखे जाते हैं यानी कारणों में जो गुण होते हैं वही कार्यों में होते हैं इसका अभिप्राय घटपटादि कार्यस्य से गुण स्व कारण गुण पूर्वको भवती घड़ा वस्त्र आदि कार्य में जो गुण है वो अपने कारण गुण पूर्वक ही होता है हाँ जी सर्वतंत्र सिद्धांत इसमें कोई अपवाद नहीं है कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं जो कारण में नहीं होते हैं वो कार्य में नहीं आते हाँ जी बिल्कुल हाँ देखना आप तस्मात इसलिए यानी मतलब जो कार्य में गुण है वो कारण में अवश्य होंगे अगर कारण में नहीं है तो कार्य में भी नहीं होंगे ये आवश्यक नहीं कि जो कारण में, में, में, तो में गुण होंगे वो कार्य में होंगे क्या जो कार्य में गुण होंगे तो हाँ जी जो कारण होंगे ये कोई आवश्यक नहीं है हाँ जी इसमें तो कोई आपत्ति नहीं क्योंकि सारे गुण प्रकट तो होते नहीं है अगर मैं हूं हाँ कहते ही आप पचास तो पदार्थ ले आऊंगे तो मैं क्यों कहूंगा ऐसा ठीक है हाँ जी हाँ कहीं भी लग जाएगा ये इसमें कोई आपत्ति नहीं सामान्य सिद्धांत है ये सामान्य सिद्धांत है अगर कार्य में गुण है तो कारण में होना चाहिए अब कार्य में है और कारण में नहीं है तो वही नहीं सकता ये सर्वतंत्र सिद्धांत ही मानना पड़ेगा आपको अभी तक तो मेरे को एक ऐसा विकल्प नहीं दिखता है अगर कहीं विकल्प दिखाई देगा तब उस पर विचार करेंगे ठीक है ना कोई लोग बोलते हैं अभी कई प्रसंग चल रहा है दुख को लेकर के सुख को लेकर के प्रसंग चलते रहते हैं आपस में अभाव से भाव को भी मानते हैं लोग तो अभाव से भाव तो अभी तक तो सिद्ध हुआ नहीं है केवल कथन तो बहुत लोग करते हैं लेकिन अभी शब्द प्रमाण कहीं ऐसा नहीं है कि अभाव से भाव होता है सुख दुख कहा सुख दुख को लेते हैं लोग मतलब सुख ना तो प्रकृति में है और ना आत्मा में नहीं फिर भी ये उत्पन्न होते हैं अभाव से भाव होता है ऐसा मानते कुछ लोग ठीक है हाँ जी चले ये कारण गुना भवंती ते कार्य अनुशेरते स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो कारण में गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं ये चाह गुना कारणे ना बवंती ते तस्य कार्य न नवंती जो गुण कारण में नहीं होते हैं वो कार्य में नहीं आ सकते हैं स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं ये सूत्रार्थ है कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं हा जी क्या कह रहे हाँ ठीक है चलिए कल शनिवार है क्या हाँ तो कल पूरा कर लो इसको अगर होता है तो आ, ना हो कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं है हो ही जाए ऐसा कुछ नहीं है वो तो आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर निर्भर करता है सरल है कठिन है ओंकार सबको प्रणाम